नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधु वन नाइन्टी करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आप सभी को करियर के बारे में बताते हैं आप अपने करियर को कैसे बना सकते हैं किस ट्रेड से बिलोंग करके कैसे आप आगे जा सकते हैं वो सारी बातें बताते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ है रवि कुमार गौर जो हिमाचल से पधारे हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपनी विशेष अतिथि के रूप में पहुँचे हैं और कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड कर चुके हैं और अभी मैंने कहा कि आप अपनी जानकारी के अनुसार हमारे युवा साथियों को मोटिवेशन दें और करियर बनाने के लिए कुछ अपनी गाइडलाइंस जरूर दें इसलिए मैंने उनको बुलाया है तो आप सभी की तरफ से रवि कुमार गौर जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद युवा साथियों को मेरा सादर प्रणाम ओम शांति मुझे बहुत खुशी है युवा साथियों आज का जो युग है वह अपने करियर के क्षेत्र में एक असंगत वातावरण वाला और मन को काफ़ी दुखी कर देने वाला विचलित करने वाला युग है हम बहुत सारी नौकरियों की तरफ देखते हैं कुछ सरकारी क्षेत्र में हैं कुछ प्राइवेट प्राइवेट क्षेत्र में हैं हम इनका ध्यान करते हैं हमें प्रयास करना होता है कि हम कोई अच्छा सा क्षेत्र चुनें जिससे हम अच्छी आजीविका कमाएं और हम अपने धन संग्रह के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको इससे दूर कर सकें हम यह विचार करते ही एक किंग कर्तव्य विमूढ़ता के भ्रमर में एक भ्रमर में एक चक्रवात में एक चक्र में फंसते चले जाते हैं हमारा मन करता है हम किस फील्ड में जाएं? क्या हम इंजीनियर बने हम कोई और मैनेजमेंट की फील्ड अपनाएं या हम शिक्षक बने हम वकील बने या कुछ और बने अनेकों अनेकों प्रश्न चिन्ह हमारे सामने होते हैं पर जहां तक मेरा अपना विचार है व्यक्तिगत विचार मैं समझता हूं हमारे लिए शिक्षा का क्षेत्र महत्वपूर्ण है शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षा के ढांचे में अपने आप को ढालते हुए आगे बढ़ना होता है क्योंकि शिक्षा जैसा नाम से ही स्पष्ट है एजुकेशन एजुकेशन का मतलब हमारे अंदर जो भी कुछ अच्छा अच्छा छिपा छिपा है उसको बाहर निकालने का ये एक प्रयास है उसे बाहर निकालना है अपने व्यक्तित्व को उभारना है कहने का तात्पर्य है हमें अपूर्ण से सबसे पहले पूर्ण बनना है पूर्ण बन गए तो करियर भी मिल गया पूर्णता भी मिल गई और हम बहुत निकट पहुंच गए परमात्मा के भी लौकिक तरक्की भी हो गई और पारलौकिक तरक्की भी हो गई तो हमें शिक्षा के फील्ड पर ध्यान देना चाहिए मेरा अपना विचार है दुनिया के जो महापुरुष हुए हैं हम अपने देश के राष्ट्रपति पर नज़र डालें पीछे चलते चले जाएं तो हमें दिखता है कि सब शिक्षक रहे हैं हम उससे भी पीछे चले जाएं अपने बड़े शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों को देखें वहां के प्रमुख जो भी रहे हैं वे शिक्षक रहे हैं उन्होंने दुनिया को दर्शन दिया एक ऐसा विचार दिया कि वे शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करने के बाद महापुरुष कहलाए ब्रह्मा बाबा को ले लो शिक्षक के रूप में ही सामने आए और परमधाम का रास्ता बताने वाले बहुत अच्छे शिक्षक बन गए दुनिया उनको याद करती है दुनिया अपना परलोक सुधार रही है ये है शिक्षा का चमत्कार हमें शिक्षा क्षेत्र में ही रहना है और शिक्षा का क्षेत्र यद्यपि विसंगतियों से भरा है यह वह क्षेत्र है जिसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा हम यदि शिक्षक बनने का सपना लिए इसमें पदार्पण करते हैं हमें बहुत कुछ करना पड़ता है उससे पीछे प्रबंधक बैठे हैं सरकारें बैठी हैं उन्हें भी कुछ करना पड़ेगा सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जो प्रबंधक बैठे हैं हमारे आगे हमारी सरकार के प्रबंधक वे महत्वपूर्ण हैं उन्हें सबसे पहला काम यही करना होगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट करवाने होंगे विद्यालय स्तर पर ही करियर काउंसलिंग की क्लासेस को चलाना होगा बड़े प्रारंभ से ही विद्यार्थी की क्षमता को पहचानना होगा क्योंकि जो भी प्राणी इस दुनिया में आया है उसका अपना एक अतीत है उसकी पहचान है कि वह करोड़ों वर्ष पुराना हो सकता है क्योंकि वह भी एक आत्मा है उसमें पिछले जन्म के संस्कार भी निहित हैं यदि हम पुनः जन्म को मानते हैं पुनः जन्मवाद पर विश्वास रखते हैं तो हम पुनर्जन्म में क्या थे हम पिछले जन्म में क्या थे वो जानना जरूरी है और उस जन्म के जो भी प्रभाव हैं जो जो हमने किया है वो उसके गुण अवगुण हैं वह हमने निहित होंगे यदि हम पूर्व जन्म में भी शिक्षक रहे होंगे तो शिक्षक क्षेत्र में अब भी बढ़ने का हमारा मन होगा करियर काउंसलिंग की क्लास में पहले ही यदि चयन हो जाए कि यह व्यक्ति शिक्षा में जाने योग्य है तो कितना उचित होगा हम शिक्षा विषय को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे ये मेरा अपना विचार तो है ही मैं समझता हूं श्रीमद् भगवत गीता का भी यही विचार है यथ प्रवृत्ति भूता नाम ये न स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विंदती मानवा हमारी प्रवृत्ति हमारे पूर्व कर्मों से प्रेरित होती है पूर्व कर्म की प्रेरणा के संस्कार हमें बीज रूप में विद्यमान रहते हैं हमारा शरीर छोटता जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर करोड़ों वर्षों तक जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते वह हमें मिलता ही जाता है और वही हमारे करियर को भी प्रभावित करता है तो मैं व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में यही समझता हूँ कि जहाँ तक एजुकेशन की फील्ड है यह हमारे लिए उचित है क्योंकि यह वह क्षेत्र है जो दुनिया को नवीनता देने की पहल कर सकता है पुराना क्रम यदि बदला गया है तो शिक्षा के द्वारा ही बदला गया है पुराना ढांचा बदलना बहुत जरूरी है विलियम शेक्सपियर ने भी यही कहा था और बहुत बड़े बड़े विद्वान दुनिया के हुए हैं उन्होंने भी यही बात बार बार दोहराई है ओल्ड ऑदर ऑफ द चेंज लीडिंग प्लेस टू न्यू नया कुछ आएगा वही तो अच्छा होगा अगर हमें पुराना ढांचा बदल कर नए ढांचे में पदार्पण करते हुए दुनिया को एक नया स्वरूप देने वाली कोई फील्ड चुननी है तो वह शिक्षा क्षेत्र से अतिरिक्त कोई फील्ड नहीं हो सकती मुझे यही कहना है कि हमें शिक्षा का क्षेत्र ही चुनना है रवि कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और उसका थोड़ा सा इतिहास आपने बताया और साथ ही साथ शिक्षा और अध्यात्म दोनों को जोड़कर आपने अपने विचार हमारे सामने रखे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा था बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है और मुझे लगता है कि शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तार है जहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएँ जो है इस तरह के प्रबंधन के अनुसार बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जहाँ पर हमारे युवा साथी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं अपना करियर बना सकते हैं तो और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे करियर के ऊपर रवि कुमार जी हमारे साथ है लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा अल्पविराम, उसके बाद फिर से मुलाकात करते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमार इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो क कंगन कनेरी के पहने हुए चमेली गुलाबों के गहने बने दूरबा की मेहंदी लगा दूरबा की मेहंदी लगा बैठी सजाए ये पाँव हथेली मौसम के मेले लिए तो जलाए दिए स्वागत करे वन देवी सोलह सिंगार किए अर्बतों में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोलह सिंगार किए अर्बतों में जीवन बन भरा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 नमस्कार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है युवा साथियों हमारे साथ हैं रवि कुमार गौड़ जी जो हिमाचल से पधारे हुए हैं और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने शिक्षा और अध्यात्म के बारे में हमारे बीच में बहुत ही अच्छी बातें रखी और अभी मैं पूछना चाहूँगा शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाया है समाज के साथ समाज सेवा भी की है ऐसे कुछ उदाहरण हमारे युवा के लिए सुनाए आप बहुत अच्छी बात है मुझे बहुत खुशी है कि मेरा ध्यान इस तरफ खींचा गया है सचमुच मेरे जीवन में एक ऐसे शिक्षक आए श्री गोपाल सिंह जी जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ छोटी कक्षा में हमें पढ़ाते थे और उनका जीवन मैंने देखा तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ और मैं उसी समय ये ठान ली थी कि मैं भी शिक्षक ही बनूँगा तो वही कारण है कि मैंने इस फील्ड में ही प्रयास किया और मैं शिक्षक बन पाया वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसी शुरुआत कर सकते हैं इसमें करियर बनाने के लिए मुझे लगता है वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत कुछ कर सकते हैं वर्तमान में जो भी विसंगतियां समाज में दिख रही हैं उनको दूर करने के लिए हम सबसे पहले चरित्र निर्माण कर सकते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को बहुत अच्छा बनाकर प्रस्तुत करना पड़ेगा क्योंकि यदि हमारा चरित्र अच्छा है तभी दूसरे लोग हमसे प्रभावित होंगे हमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा हम डैमो ही देंगे और दुनिया पर असर पड़ेगा और वे भी अच्छे रास्ते पर अपने आप चल पड़ेंगे शिक्षा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमें विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से भी जुड़ना पड़ता है सामान्य पाठ्यक्रम जैसे दसवीं क्लास की बात है हमें सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ता है उसके बाद अगर वहीं से शिक्षा में एक तकनीकी शुरुआत करनी हो जिसे प्रोफेशनल बिगिनिंग ऑफ योर कैरियर कहते हैं तो हमें जीबीटी कोर्स जो डाइट के माध्यम से होता है जिला स्तर पर शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खुले हुए हैं उनमें हमें प्रवेश लेना होता है और वहाँ से हमें प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जे के रूप में मिलता है उससे हम प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं और जब हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने लगते हैं तो अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं और बड़े बड़े विद्यालयों में भी हम चुने जा सकते हैं और अपने करियर को और अच्छा बना सकते हैं हु। और इसमें जैसे कि बहुत सारे वेराइटी सब्जेक्ट्स हैं तो हम लोग का चॉइस कैसे होना चाहिए किसमें हम लोग जाएं क्या पहचाने कैसे कि मुझे ये सब्जेक्ट में ही पढ़ाना है बच्चों को ऐसा बहुत अच्छी बात है जब भी हम पाठ्यक्रम देखते हैं उसमें वेराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स मिलता ही है पर मैं समझता हूँ ये वैसा ही है जैसे हम भोजन के टेबल पर बैठे हों हमारे सामने 10-15 व्यंजन परोस दिए जाएं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में 10-15 तो नहीं लूँगा जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे दो तीन उनमें से उठा लूँगा इसका अर्थ हुआ कि हम सभी की अपील कुछ व्यक्तिगत होती ही है ये वही बात कि पूर्वजन्म के संस्कार होते हैं तो हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उनमें से मैं कोई एक विषय अपनी पसंद का चुनूँगा और उसी में आगे बढ़ूँगा तो हमें अपने पसंद का कोई सब्जेक्ट चुनके ही आगे बढ़ना है और उसी में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा शिक्षा के साथ जुड़ने के बाद या मेन जो हमारा मोटिव है सिर्फ करियर का इसका मतलब ये नहीं कि हमने जॉब किया आठ घंटे की नौकरी कर ली और फिर हम बैठ गए हैं लेकिन उसके साथ में हमारे अंदर उस चीज़ के जैसे ना हर व्यक्ति को जो है न नौकरी नौकरी समझ के अगर करते हैं तो बोरियत हो सकते हैं लेकिन वो अपना करते हुए या हमारी खुशी के लिए हम लोग करते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें लाइफ टाइम के लिए अचीवमेंट हो जाता है तो इस फील्ड में अपने आप का इंटरेस्ट देखने के लिए या इंटरेस्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जिसे बहुत ही अच्छा सवाल किया गया है मैं समझता हूँ शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी घड़ी को नहीं देखता घंटों से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है वह एक समर्पित व्यक्ति है मैं समझता हूँ यदि वह अच्छा शिक्षक है तो वह सतत काम करता है लगातार काम करता है उसके लिए रात नाम की कोई चीज़ नहीं है दिन रात उसके लिए बराबर हैं क्योंकि उसके आगे एक लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो निरंतर प्रयास करता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जनरली कोर्स करके आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे प्राथमिक विद्यालय से शुरू करके फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं फिर कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा सकते हैं तो इस तरह से ग्रेजुअली आप धीरे धीरे जितना आप अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं उतना ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएँगे और उतना ही आपका इनकम सोर्स भी बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ एक बात ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में पहचान अपनी पहचान बनानी है उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें मायने रखती हैं तो आप कैसे बच्चों के साथ डील करते हैं कैसे पढ़ाते हैं कैसे आपका विचारधारा है कैसी आपकी भावनाएं वो सारे ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो इसलिए हमें एक अच्छा शिक्षक के रूप में अगर उभर कर जाना है आगे आगे बढ़ना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अंतरिक जो है विकास यानी नैतिक मूल्यों की या गुणों की संवेशना अपने अंदर करनी होगी और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं लेकिन जब किसी व्यक्ति का अनुभव सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमारे मनोपटल पर प्रभाव करता है तो मैं चाहूँगा कि रवि कुमार जी आप अपना अनुभव शेयर कीजिए कि आपने अपने लाइफ में किस प्रोफेशन में काम किया है और कैसे किया मैंने इस फील्ड में प्रेरित होकर काम किया है मुझे याद है मैं अपने दादाजी के साथ एक मंच पर एक महापुरुष के वाक्यों को सुनने के लिए गया था मेरे पास एक छोटा सा थैला था जो मेरी उम्र छोटी थी तो मुझे लग रहा था कि ये थैला मेरे लिए बहुत बड़ा है फिर भी मेरे दादाजी कमज़ोर थे मैंने उनके पास उसको बिल्कुल नहीं दिया मैं उसे बड़ी मुश्किल से उठा के चल रहा था पर जाना भी ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा कुछ सुनने को मिलना था मुझे लग रहा था कि मुझे वहाँ समय पर भी पहुँचना है और इस बड़े भारी थैले के साथ भी चलना है तो मुझे हैरानी हुई एक व्यक्ति जो एकदम सरल वेशभूषा में थे सफ़ेद वस्त्र थे उन्होंने पहने हुए मुझे आज भी याद है वो मेरे पीछे से उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कुछ इशारा किया मुझे उन्होंने कहा कि इसे मेरे पास दे दे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी मैंने वो बाहर उनको दे दिया क्योंकि वो उम्र में बड़े थे वो आगे आगे चले हम पीछे पीछे चले मैं छोटा बच्चा था उछलता उछलता उनके पीछे जा रहा था जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पर वो महापुरुष बोलने वाले थे मुझे हैरानी हुई कि वो जो सिंपल से दिखने वाले व्यक्ति थे उन्होंने वह बस्ता मेरे पास दिया और मंच की तरफ बढ़ गए तालियों की गड़गड़ाहट थी हार के लोग आए उनके गले में पहना दिए मैं तो हैरान रह गया कि जिनको मैं सुनने जा रहा था वो मेरा ही बोझ उठा के आ रहे थे मैं बहुत प्रभावित हुआ मैंने सोचा ये है महापुरुष जो प्रैक्टिकली मुझे दिख गए थे मैंने प्रवचन उनका बाद में सुना मैंने उनका परिचय पहले ही ले लिया ये वो घटना थी जिसको मैं आज भी याद करता हूँ तो रोमांचित हो जाता हूँ <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक प्रेरणादायी प्रसंग जो है आपने बताया और इसके बाद आप अपना लाइफ में आ, क्या क्या किया है थोड़ा सा बताइए आपने बारे में जी आ, मैंने ग्रेजुएशन बीएड एमएड तो की ही है आ, क्योंकि मैं इस समय सरकारी विद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूं हिमाचल सरकार की एक संस्था में और मेरी जो आजकल की संस्था है वो करसूक तहसील में है खनोल बगड़ा उसका नाम है मैं 2007 से प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूं इससे पहले मैं संस्कृत भाषा का प्राध्यापक रहा हूं तो मुझे इतने समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है अब का जो मेरा स्थान है क्योंकि मैं सुंदरनगर का रहने वाला हूँ महादेव गांव का रहने वाला हूँ वो जो स्थान है जहाँ मैं अब कार्यरत हूँ खनेओल बगड़ा वहाँ का नाम है और हमारे घर से लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर दूर है वो दूरवर्ती क्षेत्र है आमतौर पर लोग वहाँ नहीं जाते और अपनी राजनीतिक आधार पर बदली रुकवा लेते हैं अपने शहर में इधर उधर लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया मुझे पता था कि ये छोटे छोटे बच्चे गरीबों के गरीब लोगों के बच्चे और जो पहाड़ के लोग हैं जिन्होंने सुविधाएं नहीं देखी हैं वंचित वर्ग है क्यों न मैं उसके बीच में जाकर उन बच्चों को नज़दीक से देखूं, उनके मनोविज्ञान का अध्ययन करूं और एक शिक्षकों की टीम जो मेरे साथ रहती है उन्हें भी प्रेरित करूं कि इन बच्चों को एक नई दुनिया में ले जाइए इनके छोटे से गांव को एक बहुत विकसित स्थान बना डालिए मुझे लगता है हमें शहर में रह काम आ, करना हो तो उसका मजा नहीं है ये विकसित स्थल हैं पहले से ही हम वैसी जगह काम करें जहाँ विकास नहीं हुआ है ऐसे बच्चों को शिक्षा दें उनका चरित्र निर्माण करें उनका व्यक्तित्व विकसित करें जिनमें कुछ कमी है इसलिए मैंने वैसी स्थान को चुना आने वाले समय के लिए मेरी यही योजनाएँ हैं कि मैं शिक्षकों के लिए एक अच्छे ट्रेनर के रूप में काम करूँ क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर के रूप में अगर हमारी अगली प्रमोशन होनी होती है उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर इत्यादि बनते हैं पर मैं इधर मेरा ज़रा भी ध्यान नहीं है मैं समझता हूँ मैं कहीं भी रहूँ मैं छोटी सी यूनिट इकाई जो आ, विद्यार्थी वर्ग है उस इकाई से जुड़ा रहूँ क्योंकि यह वह इकाई है जो परिवर्तन लाने में मददगार साबित होती है और इसी इकाई को सुदृढ़ बनाकर ही हम सुदृढ़ समाज का निर्माण कर पाते हैं इसलिए आने वाले समय के लिए मेरी यही योजनाएं हैं कि मैं इसी विचारधारा से जुड़ता हुआ अपने हित अहित का ध्यान न रखता हुआ केवल अपनी मंजिल की तरफ ही बढ़ूं और उन छोटे छोटे गुंचों को जिन्हें मैं गुंचे बोलता हूँ उनसे प्यार करूँ क्योंकि मुझे एक नजम याद है गुंचों से करके प्यार वो इज़्ज़त मिली मुझे कदम ने गुजरा जिधर से मैं। चलिए रवि कुमार जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने लाइफ के अपने जीवन के कुछ अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर किया और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ एक अनोखी बात आपके अंदर देखी मैंने कि आप उन बच्चों को सिखाने के लिए ख़ुद अपने दिल से इच्छा से वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर पढ़ा, पढ़ा, पहाड़ी इलाक़े में जो बच्चे रहते हैं जो शहर की तरफ उनका कोई आ, रुक नहीं है और वो शहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान है और पहाड़ी इलाके में रहते हैं उन बच्चों के मनोभावों को समझना उनके पर कुछ विचारों को अच्छे विचारों को उनको देने के लिए आप वहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी काम अपना सेवा दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने लाइफ के चलिए इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और आपके मनोभाव में जो बातें हैं जैसे कि एक ट्रेनर बनने का वो जल्दी से जल्दी बनकर दूसरे लोगों को भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर करने की आपकी भावनाओं को मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी पूरा हो ऐसी मैं आशा करता हूँ और इसी के साथ मैं कहूँगा कि जाते जाते काफ़ी रेडियो के लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सब के लिए एक मैसेज मैं यही चाहता हूँ कि सब यही बात मन में बिठाएं कि मैं परमपिता परमात्मा से कि परम धाम से आई हुई एक आत्मा हूँ मुझे परम धाम जाना है और मुझे उद्धार करना है बहुतों का मुझे दीपक बनना है मुझे बहुत सारे दीपक जलाने हैं मुझे और लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी हैं मुझे यही कहना है कि हम जलते हुए दीपक बनें उस दीपक से एक और दीपक जलाएं वो दीपक किसी और दीपक को जलाए दुनिया जगमगा उठे प्रकाश फैल जाए बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया ज्योति से ज्योति जगाते चलो और अपने जीवन को सुखमय बनाते चलो बहुत ही सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि कुमार जी और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए ये आपने बताया थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्क कराते रहोन ने ही रंग लिए स्वागत करें वन देवी सोला सिंगार किए भरवतों में जीवन भरा कितने ही रंग लिए स्वागत कर आता जाता भरता है मांग रवि रेणी सजाए है नाग